शिवपुराण वायवी सिंहता सूर्य जी कहते हैं मनुष्यों उस समय उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षियों ने उस देश में महादेव जी की आराधना करते हुए एक महान यज्ञ का आयोजन किया वह यज्ञ जब आरंभ हुआ तब महर्षियों को सर्वथा आश्चर्यजनक ज्ञान पड़ा तदनंतर समय बीतने पर जब प्रतुर दक्षिणाओं से युक्त व यज्ञ समाप्त हुआ तब ब्रह्मा जी की आज्ञा से वायुदेव स्वयं वहाँ पर उनको आया एक दीर्घकालिक यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले दे मुनि ब्रह्मा जी की बात को याद करके अनुपम हर्ष का अनुभव करने लगे उन सब ने उठकर आकाश जन्मा वायु देवता को प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए एक सोने का बना हुआ आसन दिया वायु देवता उस आसन पर बैठे मुनियों ने उनकी विधिवत पूजा की तदनंतर उन सब का अभिनंदन करके वे कुशल मंगल पूछने लगे वायुदेवता बोले ब्राह्मणों इस महान यज्ञ का अनुष्ठान पूर्ण होने तक तुम सब लोग सकुशल रहे ना यज्ञहता देवद्रोही दैत्यों ने तुम्हें बाधा तो नहीं पहुँचाई तुम्हें कोई प्रायश्चित तो नहीं करना पड़ा तुम्हारे यज्ञ में कोई दोष तो नहीं आया क्या तुम लोगों ने स्तोत्र और शस्त्र ग्रहों द्वारा देवताओं का तथा पितृकर्मों का पितृकर्मों द्वारा पितरों का भली भांति पूजन करके यज्ञ विधि का अनुष्ठान भली भांति सम्पन्न किया इस महायज्ञ की समाप्ति हो जाने पर अब आप लोग क्या करना चाहते हैं मुनियों ने कहा प्रभो हमारे कल्याण की वृद्धि के लिए जब आप स्वयं यहाँ आ गए तब अब हमारा सब प्रकार से कुशल मंगल ही है तथा हमारी तपस्या भी उत्तम होगी अब पहले का वृतांत सुनिए हमारा हृदय अज्ञानांधकार से आक्रांत हो गया है तथा हमने विज्ञान की प्राप्ति के लिए पूर्व काल में प्रजापति की उपासना की शरणागत वश्चल प्रजापति ने हम शरणागतों पर कृपा करके इस प्रकार कहा ब्राह्मणों रुद्रदेव सबसे श्रेष्ठ हैं वे ही परम कारण हैं उन्हें तर्क से नहीं जाना जा सकता भक्तिमान पुरुष ही उनके स्वरूप को ठीक ठीक देखता और समझता है भक्ति भी उनकी कृपा से ही मिलती है और उस कृपा से ही परमानंद की प्राप्ति होती है अतः उनके कृपा प्रसाद को प्राप्त करने के लिए तुम लोग नैमिषारण्य में यज्ञ का आयोजन करो दीर्घकाल तक चलने वाले उस यज्ञ के द्वारा परम कारण रुद्रदेव की आराधना करो यज्ञ के अंत में उन रुद्रदेव के कृपा प्रसाद से वायु देवता वहाँ पधारेंगे उनके मुख से वहाँ तुम्हें ज्ञान लाभ होगा और उससे कल्याणकारी कल्याण की प्राप्ति होगी महाभाग ऐसा आदेश देकर परमेश्ठी ने हम सबको यहाँ भेजा हम इस देश में आपके आगमन की प्रतीक्षा करते हुए एक सहस्र दिव्य वर्षों तक दीर्घकालिक यज्ञ के अनुष्ठान में लगे लगे रहे हैं है इस समय आपके आगमन के सिवा हमारे लिए दूसरी कोई वस्तु नहीं से में लगे हुए उन महर्षियों का यह पुरातन वृत्तांत सुनकर वायुदेवता मन ही मन प्रसन्न हो मुनियों से धीरे घिरे हुए वहां बैठे रहे फिर उन सबके पूछने पर उनके भक्तिभाव की वृद्धि के लिए उन्होंने भगवान शंकर के आदि ऐश्वर्य को संक्षेप से बताया के ऋषियों ने पूछा देव आपने ईश्वर विषय ज्ञान कैसे प्राप्त किया तथा आप अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के शिष्य किस प्रकार हुए वायुदेवता बोले महर्षियों उन्नीसवें कल्प का नाम श्वेत लोहित कल्प समझना चाहिए उसी कल्प में चतुर्मुख ब्रह्मा ने शिष्ट की कामना से तपस्या की उनकी उस तीव्र तपस्या से संतुष्ट हो स्वयं उनके पिता देवदेव देव महा महेश्वर ने उन्हें दर्शन दिया वे दिव्य कुमार से युक्त रूप धारण करके रूप वो में श्रेष्ठ श्वेत नामक मुनि होकर दिव्य वाणी बोलते हुए उनके सामने उपस्थित हुए वेदों के अधिपति तथा तो सबके पालक पिता महेश्वर का दर्शन करके गायत्री सहित ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया और उन्ही से उत्तम ज्ञान पाया ज्ञान पाकर विश्वकर्मा चतुर्मुख ब्रह्मा संपूर्ण चराचर भूतों की सृष्टि करने लगे साक्षात परमेश्वर शिव से सुनकर ब्रह्मा जी ने अमृत स्वरूप ज्ञान प्राप्त किया था इसलिए मैंने तपस्या के बल से उन्हीं के मुख से उस ज्ञान को उपलब्ध किया मुनियों ने पूछा आपने वह कौन सा ज्ञान प्राप्त किया जो सत्य से भी परम सत्य एवं शुभ है तथा जिसमें उत्तम निष्ठा रखकर पुरुष परमानंद को प्राप्त करता है वायुदेवता बोले महर्षियों मैंने पूर्व काल में पशुपास और पशुपति का जो ज्ञान प्राप्त किया था सुख चाहने वाले पुरुष को उसी में ऊंची निष्ठा रखनी चाहिए अज्ञान से उत्पन्न होने वाला दुख ज्ञान से ही दूर होता है वस्तु के विवेक का नाम ज्ञान है वस्तु के तीन भेद माने गए हैं जड़ प्रकृति चेतन जीव और उन दोनों का नियंत्रता परमेश्वर इन्हीं तीनों को क्रम से पास पशु तथा पशुपति कहते हैं तत्वज्ञ पुरुष प्राय इन्हीं तीन तत्वों को क्षर अक्षर तथा उन दोनों से अतीत कहते हैं अक्षर ही पशु कहा गया है क्षर तत्व का ही नाम पाश है तथा क्षर और अक्षर दोनों से परे जो परम तत्व है उसी को पति या पशुपति कहते हैं प्रकृति को ही क्षर कहा गया है पुरुष जीव को ही अक्षर कहते हैं और जो इन दोनों को प्रेरित करता है वह क्षर और अक्षर दोनों से भिन्न तत्व परमेश्वर कहा गया है माया का ही नाम प्रकृति है पुरुष उस माया से आवृत है मल और कर्म के द्वारा प्रकृति का पुरुष के साथ संबंध होता है शिव ही इन दोनों के प्रेरक ईश्वर है माया महेश्वर की शक्ति है जिस रूप जीव उस माया से आवृत है चेतन जीव को आच्छादित करने वाला अज्ञान में पाश ही मल कराता है उससे शुद्ध हो जाने पर जीव स्वतः शिव हो जाता है वह विशुद्ध ही शिवत्व है